नमस्कार मैं हूँ साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो चंद चंद कभी तो बैठे ओम शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सफर कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान रतन जी हैं जम्मू कश्मीर से और आप ब्रह्मा कुमारी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर सेंटर के कारोबार को भी आप देखते हैं तो रतन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में कैसे हैं आप बढ़िया भाई और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आपका पहले प्रोफेशन क्या था क्या करते थे आप भाई जी मेरे जीवन की शुरुआत जम्मू प्रदेश के अखनूर से हुई अच्छा अखनूर के पास हमारा एक छोटा सा गांव था जैसे हम थोड़े से आने हुए तो हमारे पिताजी जो सेना में सर्विस करते थे रिटायर हुए अच्छा तो उन्होंने अखनूर शहर में एक छोटा सा प्लाट लिया और वहाँ रिटायरमेंट के बाद मकान बना के रखा और इसलिए कि गांव में रहते तो हम पढ़ नहीं पाते नहीं। उनकी जो सोच थी जो उन्होंने हमें, हमें बताई तो जम्मू शहर हमारे पास ही था तो हम सेंटर प्लेस में आ गए वहाँ स्कूल की और पढ़ने की सुविधाएं थी तो वहाँ उन्होंने हमें रखा और उससे हम सारा परिवार पढ़ाई लिखाई में आगे दिल्क दिल्क दिल्क बढ़ सके इस प्रकार से हमारा जीवन शुरू हुआ अनायास मुझे ऐसे लगा कि दि उन दिनों जैसे जैसे हम पढ़ने लगे और मैंने मेट्रिकुलेशन कर लिया कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो मुझे लगा कि हमें आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए जैसे मेरे पिताजी थे सही बात है उनसे प्रेरणा लेकर मैंने भी उनकी ऑप्शन में आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश की और लकीली मैं हो गया अच्छा अच्छा और ये भी एक भय था लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में आप ये देखते हैं कि पिताजी के सामने बच्चों को थोड़ा भय लगता, लगता है और वो आर्मी में थे तो हमें और भी ज्यादा भय लगता था तो मैंने सोचा वो अब आने वाले हैं और मैं बड़ा हूँ तो मेरे साथ कभी भी वाद विवाद ना हो जाए कुछ तो जैसे अपनी सोच रहती है उससे इसलिए मैं पहले से एक घर से निकल जाऊँ <laughs> में तो मैंने लकीली आर्मी जॉइन कर ली अच्छा अच्छा इस प्रकार से हमारा जीवन चला बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया तो कितने टाइम तक आप आपका आर्मी में क्या रोल रहा ऐसा भाई मैंने तो एक सिपाही के तौर पे जॉइन किया था जी जी, जी। साल डेढ़ साल तो ट्रेनिंग चलती है और उसके बाद मुझे लगा की मैं कुछ पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे ट्राई करनी चाहिए ऑफिसर बनने के लिए हुँ, हुँ, मैं ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में जाने लगा जो उनके सिलेक्शन टेस्ट होते हैं अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो बाय चांस मैं नहीं क्लिक कर पाया हुँ, हुँ। तो दो एक बार मैंने ट्राई किया और फिर इतनी देर में कोई मेरी जीवन है आर्मी में कोई सवा पाँच साल के करीब हो गया अच्छा अच्छा फिर मुझे लगा कि जब मैं जो चाहता हूँ वो नहीं पा रहा हूँ तो मैं किस लिए यहाँ बैठा हूँ बिल्कुल बिल्कुल तो उसी समय मैं बहुत अच्छे-अच्छे संस्थाओं से जुड़ता चला गया और बहुत कुछ सीखता चला गया क्या बात तो फिर मैंने सोचा कि मुझे छोड़ देना चाहिए मुझे इसमें कुछ इन्जॉयमेंट नहीं आ रही अच्छा नहीं लग रहा है मैंने सेवा तो की है लकीली उन्हीं दिनों सेवेंटी वन की वॉर हो गई सेवेंटी वन दिसंबर में जो पाकिस्तान से वॉर शुरू हुई थी जी, जी, जी, जी, और जैसे ही वो खत्म हुई तो उसके बाद मैंने डिस्चार्ज के लिए अप्लाई किया कि मैं और नहीं रह पाऊंगा मुझे आ, छोड़ देना चाहिए और उसमें मुझे एक प्रॉब्लम थी कि हमारे जमीन की कुछ जो गाँव की जमीन थी उसमें कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश ओ, कर रहे थे ओ, ओ, अच्छा, च्छा, उससे छुड़वाने के लिए भी मुझे वहाँ छोड़ना पड़ा और मैं वहाँ से मुक्त होके घर में आ गया बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया आइए आगे बढ़ते हैं रतन जी से आप अपना अनुभव जो है उनका जीवन का सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया कि पिताजी आर्मी में थे तो इनको भी प्रेरणा मिली कि हमें भी आर्मी में ज्वाइन करना चाहिए तो उन्होंने लकेली प्रयास भी किया ज्वाइन भी हुए और कुछ समय तक आर्मी में रहने के बाद फिर परिस्थितियाँ कुछ और आ गई और सेवेंटी का जो वार है वो पूरा होने के बाद ये वापस अपने घर लौटाएँ और वहाँ पर जो ज़मीन का मसला था उसे ठीक करने में लगे तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुनाए है ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन पर सफल इस कार्यक्रम को सुनते रहो मस्करा 是的 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए रतन जी मैं चाहूँगा कि जैसे आज के इस प्रोग्राम में आपने आर्मी के बारे में बताया और ब्रह्मा कुमारी से भी वर्तमान समय आप इंस्टीट्यूशन में आए हुए हैं ब्रह्मा कुमारी इसके हेडकोार्टर में और ये ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ आपका क्या स्टोरी बना वो थोड़ा सा बताएँ ऐसा हुआ है महताजी के हमारे लौकिक पिताजी सेना में थे और जैसे मैंने आपको कहा कि वो रिटायरमेंट से पहले मैं निकल गया जब वो रिटायर होकर घर में आए तो उन्होंने हमें ये बताया कि मैं वहाँ जब सेना में रह रहा था तो वो जबलपुर के एरिया में लास्ट में अच्छा। सेवाएं दे रहे थे और रिटायरमेंट से पहले कुछ ना कुछ ड्यूटीज रहती हैं बिल्कुल जो सिंपल ड्यूटीज रहती हैं ताकि आदमी उनसे मुक्त हो सके तो वो जबलपुर में फर्स्ट एम बटालियन में सेवा दे रहे थे बच्चों को कॉलेज के बच्चों को सिखाया करते थे उनमें उनकी सेवाएं थी तो वहाँ उनको उनके स्वर्डिनेट जो थे वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आया जाया करते थे कुछ समय जो उनको मिलता था अच्छा तो उन्होंने उनको निमंत्रण दिया कि भाई जी एक बहुत अच्छा आश्रम है उनसे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा वो योगा सिखाते हैं हुँ, हुँ, तो आप आइए तो कभी कभी क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिसमें आदमी थोड़ा दुखी परेशान या स्ट्रेस में होता है हुँ, हुँ, ऐसी सिचुएशन जब उनके सामने हुआ करती थी तो वो उनको कहते थे कि आप हमारे साथ चलिए आप बड़ा रिलैक्स फील करेंगे बड़ा अच्छा लगेगा <laughs> तो पिताजी को ये लगता था कि मैंने जीवन बहुत जिया है और <laughs> बहुत दुनिया देखी है बहुत कुछ फ्रॉड होता है तो मैं किसी गलत जगह में ना फंस जाऊँ बिल्कुल वो मना करते थे कि नहीं भाई मुझे नहीं जाना और रिपीटेडली जब वो कहते रहे तो एक दिन उन्होंने कहा शिवरात्रि के दिन थे तो उन्होंने उनको एक कार्ड दिया जिसपे लिखा हुआ था कि आपको बहुत हार्दिक निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप आइए और भगवान शिव के बारे में सुनिए तो चलो आज मैं इनको खुश करने के लिए देखा हूं कि वहाँ क्या है इस प्रकार से उनका जाना हुआ ये लगभग 1967 की बात है अच्छा अच्छा और लकीली फिर वहीं से वो उनके संपर्क में आए उनको अच्छा लगा और इन्होंने ज्वाइन किया और उन्ही दिनों उनको उस समय ओम प्रकाश भाई जी वहां हुआ करते थे जो अच्छा, उस सोन के इंचार्ज आ, थे हा, हा, हा। और वो काफी सीनियर थे और वो ये कहा करते थे अक्सर जैसे वो पिताजी सुनाया करते थे हमें कि ब्रह्मा बाबा जो इस संस्थान को चलाने वाले हैं काफी बुजुर्ग हैं और उनकी स्थिति ऐसी है कि वो कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं तो ऐसा है कि जो लोग अभी तक उनको मिल नहीं पाए वहाँ जा नहीं पाए उनके दर्शन नहीं कर पाए तो उनको जाना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल और तो लक्की पिताजी कहते हैं मैंने उनको कहा कि भाई मैं जाना चाहता हूँ और मैंने वहाँ से छुट्टी ली दो मास की और मैं चला गया तो उनके थ्रू वो उनको जाने का सौभाग्य मिला और अच्छा वो सिक्सटी में पिताजी ब्रह्मा बाबा का मिल सके उनके दर्शन कर सके उनका सानिध्य प्राप्त कर सके। बहुत बढ़िया जी जी तो फिर आपका लखली फिर जी लखीली जब वो घर में आए और सिक्सटी एट में वो रिटायर हो गए थर्टी वन दिसंबर को मोस्ट ऑफ और उसके बाद एक दो दिन उनको आने में लगा घर बिल्कुल तो वहां जब आए तो उन्होंने उन घर वालों को उन्होंने पहले सूचित कर दिया था मैं उसमें घर में नहीं था इसलिए मुझे मालूम नहीं पड़ा तो जब जैसे ही मैं घर में आया तो मैंने देखा कि वो सारे कुछ अच्छा काम कर रहे हैं कोई योगा कर रहे है ध्यान कर रहे है तो मैंने भी उसको फॉलो करना शुरू किया क्या बात है क्या बात तो यानी पिताजी से ये सारी चीजें जी, जी जी क्या बात तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही सुंदर स्टोरी आपने सुनाया कि कैसे ब्रह्मा कुमारी से आपका जुड़ना हुआ आइए जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हमारे सभी श्रोताओं को देखिए श्रोता जी जब मैं जुड़ा था तो हम बड़े सिंपल और फकड़ से आदमी थे बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा बड़े लोग नहीं थे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और सामान्य फैमिली को बिलोंग करते थे पर हमारे लौकिक पिता जी ने हमारी ये बड़ी उनकी चाहना थी कि मेरे सारे बच्चे पढ़े लिखे और उन्होंने जो उनकी सामान्य जीवन था और जितनी नहीं। नहीं। उनकी स्मर थी उन्होंने हमें हम पे पूरा किया मुझे उन्होंने बोर्डिंग में रखा और मैं अच्छे से पढ़ाई कर सका बिल्कुल, बिल्कुल तो मुझे लगता है कि आज जो मैं हूँ और फिर ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने का भी सौभाग्य मुझे उनके द्वारा मिला जी, जी, और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ने के बाद जो हमें यहाँ योगा सिखाया गया ध्यान करने की कला जीवन में अच्छे गुण लाने की कला जो आज हम लोगों को सुनते हैं कि हम बड़े स्ट्रेस में हैं जीवन में बड़ी परेशानियां हैं और जीवन के बोझ को ढोना मुश्किल हो रहा है जीवन जीना नहीं बोझ ढोना मुश्किल हो रहा है और कोई पत्नी से दुखी है कोई बच्चों से दुखी है इन सारी व्यवस्थाओं को आज जो हम झेल पा रहे हैं और बड़ा सुख और मौज का जीवन अनुभव कर रहे हैं और दूसरों को भी हुँ, कुछ हुँ। अच्छा सिखा पा रहे हैं खुद को अच्छा बनाना अच्छा महसूस करना हुँ, हुँ, हुँ। ये मैं समझता हूँ इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की देना नहीं तो आज का जीवन कितना आत्मा को मनुष्य आत्माओं को दुखी या परेशान कर रहा है परंतु हम कितना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कितना आनंद से जीते हैं। तो मैं सबके लिए कहूंगा कि आप जैसे और बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आकर इस ईश्वरी सहज राज्यों को ज़रूर सीखें और जो ईश्वरी ज्ञान यहाँ थोड़ा सा सिंपल बताया जाता है वो कितनी महान चीज़ है कितनी बड़ी चीज़ है आप कितना भी कुछ पढ़ लें फिर आपको मैनेजमेंट ऑफ लाइफ के लिए जीवन में सुख के लिए शांति के लिए भटकना पड़ रहा है तो इसका मतलब है जो कुछ हम और दुनिया में प्राप्त कर रहे हैं वो बैलेंस्ड नहीं है और वो पूरा नहीं है कम्प्लीट नहीं है संपन्नता नहीं है तो अगर हम इस विश्वविद्यालय से ऐसे गुण और अच्छी चीजें ले सकेंगे तो नेचुरली हमारा जीवन संपन्न होगा और हमारा सब देश भी और समाज भी सबका भला होगा जी जी रजन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया जनता जनार्दन को निश्चित तौर पे आपने जिस तरह से जिस भाव को प्रकट किया आज हम लोग जो हमारे जीवन में जीवन में सब कुछ होते हुए भी परेशानी झेलते जाए हैं बोझ सा हमारा जीवन लग रहा है तो यहाँ संस्थान से जुड़ने के बाद जो जीवन जीने की कला आपको सिखाई जाएगी स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो कला आपको सिखाई जाएगी और आपको एक अंदर से जो है आंतरिक सुकून जो महसूस होगा उसके सामने सारे सुख पीके लगेंगे आपको तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन को इस और थोड़ा सा टाइम दे और इन कलाओं को सीख अपने जीवन को बेहतर और सुखमय बना सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया रतन जी आप हमारे साथ जुड़कर अपना अनुभव साझा किया थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद भाई शुक्रिया चलिए मित्रों आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बाहर प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रेडिमाधुन वन जीरो सेवन पर सफर कार्यक्रम सुनते रहो मुस्कुर आते रहो adharushi